धर्म प्रेमी सज्जनों वंदनीमा त्रिशक्ति यमाचार्य और नचिकेता के माध्यम से हम उपनिषद में छिपे हुए गूढ़ रहस्यों को समझने का प्रयास कर रहे हैं उसमें नचकेता जो कि ब्रह्म ज्ञान का जिज्ञासु, उसके लिए यमाचार्य ने योग्य अधिकारी मानकर ब्रह्म विद्या का आत्म विद्या का उपदेश देना प्रारंभ जो किया है उसमें अनेक बिंदुओं पर उन्होंने पीछे भी चर्चा की है आगे जीवात्मा और ये शरीर के विषय में वह एक रूपक के माध्यम से कुछ रहस्य बता रहे हैं तो कठोपनिषद की तृतीय वल्ली में पीछे हमने दूसरे श्लोक तक देख लिया था आगे तृतीय श्लोक आता है आत्मानम रथिनम् विधि शरीरम रथमेवतु। बुद्धि तो सारथि विधि मन प्रग्रहमे च इंद्रिया हयानाहोर्षयांस्तेषु गोचरा आत्मेंद्रियमनोयुक्त भोक्तेहोर्मनीषिण ये काफी प्रसिद्ध श्लोक है इस कठोपनिषद का प्रायः आप ये प्रवचनों में सुनते रहे होंगे परमात्मा ने जो ये शरीर हमें दिया है और हम इसमें बैठे हुए हैं अर्थात जीवात्मा इसके अंदर बैठा हुआ है तो जैसे हम किसी गाड़ी में बैठकर के यात्रा करते हैं स शरीर तो उस गाड़ी को तो हम समझ लेते हैं अच्छी प्रकार से और ये भी जानते हैं कि वह गाड़ी वह वाहन किस उद्देश्य के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं अर्थात हमें जब कहीं जाना होता है कहीं यात्रा करके वहाँ पहुँचना होता है तब हम उस वाहन का प्रयोग करते हैं और यात्रा नहीं करनी होती है तो वाहन से उतर जाते हैं लेकिन ये जो वाहन हमारे साथ जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत साथ रहता है इस वाहन पर हमारी दृष्टि नहीं जाती इसीलिए ऋषि यहाँ पर इस वाहन के विषय में बता रहे हैं कि ये भी ऐसा ही वाहन है और यहाँ एक रथ के रूप में उपमा अलंकार के माध्यम से समझाया और रथ एक प्रतीक है सभी प्रकार के वाहनों का अब रथ को हम जब देखते हैं तो रथ में चार मुख्य बिंदु हैं एक तो उसमें कोई उसका स्वामी होता है बैठने वाला जिसको यात्रा करनी है उसको रथी बोलेंगे रथ में बैठने वाला रथ का प्रयोग करने वाला दूसरा फिर एक वह स्वामी वह रथ का मालिक एक सारथी को बिठाता है और उस सारथी को अपना गंतव्य बता देता है कि मुझे वहां जाना है लेकिन सारथी भी ऐसे अकेला नहीं बैठता उस सारथी के हाथ में एक लगाम होती है उस लगाम के माध्यम से वह घोड़ों पर नियंत्रण रख रहा होता है क्योंकि यात्रा में मुख्य भूमिका तो घोड़े ही निभाएंगे और वही चल कर के उस रथ को लेकर के वहां पहुंचेंगे जहां रथी को रथ के स्वामी को जाना है तो ऐसे ही हमारे इस शरीर में इस वाहन में इसमें महर्षि बता रहे हैं कि आत्मानम रथिनम् विधि ये जो आत्मा है जीवात्मा जो कि प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न है हर रथ रत का रथी अलग अलग है क्योंकि एक ऐसी मान्यता भी है समाज में जो एक ही तत्व को चेतन तत्व को स्वीकार करते हैं और सारे प्राणियों में एक ही आत्मा को मानते हैं लेकिन शास्त्रों में ऐसा वर्णन नहीं है कहीं पर भी प्रत्येक आत्मा को अलग अलग रथ मिला हुआ है और एक रथ में एक ही आत्मा है दो दो आत्मा भी नहीं है अर्थात सारे रथों में एक आत्मा नहीं है और एक रथ में भी एक से अधिक आत्मा नहीं है तो आत्मानम रथनम विधि इसलिए यहां पर भी एक वचन का ही प्रयोग किया है कि यह आत्मा इस शरीर रूपी रथ में यह रथी के समान है यह इसका स्वामी है इसी को यात्रा करने के लिए परमात्मा ने बना करके दिया है और रथ कौन है तो कहा शरीरम रथमेवतु, मेवतु ये शरीर रथ है रथ शब्द का अर्थ क्या होगा अगर हम संस्कृत की दृष्टि से देखें तो रथ शब्द यह रम धातु से बनता है अर्थात जिसमें रमण करते हैं या जिसके द्वारा रमन करते हैं रमन्ते अस्मिन अथवा रमन्ते अनेन। अब रम को देखते हैं हम कि रम का क्या अर्थ करेंगे फिर कि रमण तो रमन को भी महर्षि पांडी ने खोला कि रमु क्रीड़ायाम क्रीड़ा अर्थ में अर्थात खेल जिसको बोलते हैं क्रीडा तो रमण क्रीडो क्रीडा को कहेंगे लेकिन क्रीड़ा भी हम जिस खेल को बोल रहे हैं वास्तव में वह खेल नहीं है वह भी उन्होंने खोला कि क्रीडरी विहारे विहार को क्रीडा कहते हैं जाना भ्रमण करना विहरण करना और आनंद पूर्वक क्योंकि खेल अर्थ भी लेते हैं हम तो खेल का वहां प्रयोग करते हैं जहां कोई कार्य हम सरलता से कर लेते हैं कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है और हम जब खेलते हैं बच्चे खेलते हैं जब आप सब भी बचपन में खेले होंगे तो वहाँ हमें कोई परिश्रम कर रहे हैं ऐसा नहीं लगता एक सरलता से प्रसन्नता से हम खेल रहे होते हैं तो ऐसे ही इस रथ में परमात्मा ने इतनी सुविधाएं दे दी हमारे लिए कि यात्रा बहुत सरल हो जाती है जैसे कि मानो हम खेल रहे हों क्योंकि हम विचार करके देखते हैं तो जिस इंद्रिय का भी हम प्रयोग करना चाहते हैं कर लेते हैं हम जहां भी गमन करना चाहते हैं कर लेते हैं वाणी से जो शब्द उच्चारण करना चाहें वो कर लेते हैं अर्थात कहीं बाधा प्रतीत नहीं होती और जबकि स्वयं जीवात्मा को देखें तो ये तो बहुत ही अक्षम है बहुत अपाहिज है ये ये स्वयं अपनी सामर्थ्य से ये कुछ भी नहीं कर सकता अपनी सामर्थ्य से ये एक इंच भी नहीं हिल सकता लेकिन फिर भी इतनी सरलता लगती है कि हम जैसा चाहें वैसा कर लेते हैं अपनी इच्छा के अनुरूप तो ये क्या है रमण है क्रीड़ा है तो ऐसा ये रथ बनाकर के परमात्मा ने हमें दिया आत्मानम रथनम विधि शरीरम रथमेवतु। अब इसमें सारथी चाहिए तो सारथी कौन होगा इसका मन नहीं बुद्धि। बुद्धिम तो सारथिम आगे श्लोक में आती है कि बुद्धि सारथी की भूमिका निभाती है क्योंकि सारथी को पता होता है कि, कि किस मार्ग से जाना है और कैसे घोड़ों पर नियंत्रण करना है कैसे यात्रा करनी है कहा विश्राम करना है कहा चलना है उसको पूरा ज्ञान होता है तो ऐसे ही हमारे शरीर में भी परमात्मा ने जो बुद्धि रूपी यंत्र दिया ये बुद्धि निश्चय करने की जो सामर्थ्य है पर जीवात्मा की उसको कहते हैं अर्थात बुद्धि नियंत्रण करने का कार्य किया करती है क्योंकि इसको हर बात का निश्चय होता है और ये नियंत्रण करने के लिए क्योंकि यहाँ जो इंद्रियां हैं शरीर के अंदर इंद्रियों को घोड़ों का नाम दिया गया है इंद्रियाणी हयान आहु हय हय कहते हैं घोड़े के लिए इंद्रिया हय के समान हैं अब बुद्धि है और घोड़े हैं इंद्रिया हैं अर्थात सारथी और घोड़े लेकिन अगर बीच में कोई उन दोनों को जोड़ने वाला कोई तत्व न हो कोई वस्तु न हो तो सारथी कुछ नहीं कर सकता तो इन दोनों को जोड़ने का साधन उसे क्या कहते हैं लगाम तो वह लगाम की भूमिका हमारे इस रथ में वो कौन निभा रहा है उसे कहते हैं मन तो आत्मान रथनम विधि शरीरम रथमेवतु, तू बुद्धिम तुम सारथिम विधि मन प्रग्रह प्रग्रह प्रग्रह माने प्रकृष्ट रूप से जिसका ग्रहण किया जाता है जो जिसको पकड़ा जाता है जिसके द्वारा पकड़ा जाता है तो वह हो गया प्रग्रह मन इंद्रिया हयान आहु इंद्रिया हो गए हाय, अर्थात घोड़े जो हमारी यात्रा करवाएंगे उसमें पांच ज्ञान इंद्रिया भी हैं और पांच कर्म इंद्रिया भी हैं तो इन दसों इंद्रियों से मन जुड़ा रहता है सदा अर्थात यजी यदि किसी इंद्रिय से मन नहीं जुड़ेगा तो उस अवस्था में वह इंद्रिय अपने विषय को प्राप्त नहीं कर सकती यह सिद्धांत है तो इस तरह से बुद्धि के नियंत्रण में अर्थात बुद्धि लगाम के द्वारा इंद्रियों को नियंत्रण में रखती है अगर बुद्धि के हाथ से सारथी के हाथ से लगाम छूट जाए तो फिर घोड़े अनियंत्रित होकर के ये अपनी इच्छा से जहां चाहेंगे वहां ले जाएंगे वो यात्रा हमारी सफल नहीं कहलाएगी क्योंकि हमारा तो नियंत्रण रहा ही नहीं अब रथी अंदर बैठा हुआ है रथ के सीधा उसका नियंत्रण घोड़ों पर है नहीं रथी के माध्यम से ही करवाएगा और रथी के हाथ से लगाम छूट चुकी हो तो रथी स्वामी कुछ नहीं कर सकता फिर तो इंद्रियाणी हयान आहुहू विषयांश गोचरान अब जैसे घोड़ों के लिए चलने के चलने का मार्ग होता है सड़क होती है उस रास्ते पर वो चल रहे होते हैं ऐसे इंद्रियों का मार्ग इंद्रियों का रास्ता वो कौन सा है इंद्रियाँ किधर को चलती हैं इंद्रियाँ चलती हैं अपने विषयों की ओर शब्द स्पर्श रूप रस गंध सारे संसार के विषय ये सब इंद्रियों के सामने हैं और इनको इस श्लोक में कहा गया विषयों के लिए गोचर शब्द संस्कृत में गो शब्द पृथ्वी के लिए भी आता है इंद्रियों के लिए भी आता है सूर्य की किरणों के लिए भी आता है और हम जो मुख्य व्यवहार करते हैं कहाँ करते हैं गो शब्द का गाय के लिए वहां भी आता है क्योंकि वास्तव में इसका अर्थ है कि आशब्द का गच्छति इति गौर जिसमें गमन क्रिया होती है अब गमन क्रिया तो बहुत सारी वस्तु में होती है लेकिन सबके लिए प्रयोग में नहीं आएगा क्योंकि शब्द किसी विशेष अर्थ को बताने के लिए निश्चित हैं। तो चार अर्थों में ये प्रसिद्ध है शब्द अब इंद्रिया क्योंकि इनमें भी गमन होता है ये विषयों की ओर जाती है तो इनको कहा गया गौ अब इनका चारा इनका चर गोचर, इनका विषय इनका विषय है शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये इनके गोचर हैं ये इधर को भागेंगे तो विषयांश तेषु गोचरान आपने देखा होगा कि घोड़े भी सारथी के लगाम के द्वारा नियंत्रण में रहे, इधर उधर को उनकी दृष्टि न जाए तो उनकी आंखों पर एक ऐसा वो पट्टा लगा देते हैं जिससे कि वो दाएँ बाएं देख नहीं पाते इधर उधर को साइड में नहीं देखेंगे सामने तो दिखेगा उनको क्योंकि साम इधर दाएँ बाएँ अगर दिखना उनको प्रारंभ हो जाएगा तो भटक जाते हैं वो तो ऐसे ही यहाँ पर बुद्धि भी मन के माध्यम से इंद्रियों पर नियंत्रण करती है अर्थात जिस विषय को ग्रहण करना है और जितना ग्रहण करना है उतना ही लेना है उससे अधिक नहीं और जब लेना है तभी लेना है हर समय नहीं इस प्रकार से नियंत्रण जब चलता रहता है तब ये रथी अपने गंतव्य पर सही सलामत पहुंच पाता है और जब ये सब मिल जाते हैं अर्थात आत्मा इंद्रिय मन जब ये सब इनका समूह मिलकर के कार्य करता है उस अवस्था में आत्मा को भोक्ता कहा गया है भोक्ता अर्थात भोगने वाला आत्म इंद्रिय मनोयुक्तम भोगते इत्याहुर मनीषिण अर्थात आत्मा इंद्रिय और मन से युक्त यह जीवात्मा विद्वानों ने इसको भोगता बताया है इससे यह भी सिद्ध होता है कि जब आत्मा इसके साथ यदि मन और इंद्रियां न हो अर्थात शरीर रहित तो हो ये तो उस अवस्था में ये कुछ नहीं कर सकता उस समय ये भोगता नहीं कहलाएगा क्यों नहीं भोगता कहलाएगा क्योंकि उस समय कोई कर्म ही नहीं कर सकता और कर्म नहीं करेगा तो कर्ता नहीं बनेगा कर्ता नहीं बनेगा तो भोगता भी नहीं बनेगा तो आत्म मनोयुक्तम भोगते त्याहर मनीषिण तो परमात्मा ने इतना सुंदर ये रथ ये शरीर रूपी रथ हमें बना करके दिया और इस रथ का ध्यान रखना इसका यथोचित प्रयोग लेना ये रथी के ही ऊपर है क्योंकि वह स्वामी है इसका और जिस प्रकार से चाहे वह प्रयोग ले सकता है लेकिन उचित सारथी यदि मिल जाता है तो वह सारथी उस रथी को कभी भटकने नहीं देगा इसीलिए परमात्मा से हम अनेकों मंत्र ऐसे आते हैं कि जहां बुद्धि की याचना करते हैं हम बुद्धि को मांगते हैं क्योंकि इसको सर्वश्रेष्ठ माना गया है यह हमारे लिए सारथी के रूप में परमात्मा ने दिया है तो हम मांगते क्यों हैं फिर जब परमात्मा ने हमें दे दिया रथ पूरा बना करके दे दिया सारे यंत्रों से सुसज्जित बना के दे दिया और फिर भी हम रथी को उसको सारथी को मांग रहे हैं बुद्धि को मांग रहे हैं तो यहां मांगने का तात्पर्य उसकी उत्कृष्टता को मांगते हैं हम क्योंकि सारथी यदि बिगड़ जाए तो ना तो रथी अपने गंतव्य पर पहुंच पाएगा ना ही रथ का समुचित प्रयोग कर पाएगा तो बुद्धि को मांगने का तात्पर्य है बुद्धि की उत्कृष्टता कि हे ईश्वर हमें ऐसी बुद्धि दीजिए जो हमें कभी भटकने न दे अर्थात जब जब भी कहीं आकर्षण के भटकने के विषय आए ऐसा अवसर आए तो सारथी अपने रथी को यह बुद्धि अपने रथी को सचेत कर दे और उसको सावधान कर दे तो सबसे मुख्य यंत्र हमारा बुद्धि है तो यमाचार्य ने नचिकेता को यह ज्ञान देते हुए फिर आगे बताया कि यस्तु अविज्ञानवान भवति अयुक्त मनसा सदा तस्य इंद्रिया अवश्या दुष्टाश्वाइव सारथे हैं अब यहां बता रहे हैं कि जो आत्मा अविज्ञानवान बन जाता है अर्थात जिसकी बुद्धि की उत्कृष्टता समाप्त हो जाती है जिसकी बुद्धि में ज्ञान ग्रहण करने की सामर्थ्य बहुत कम हो जाती है अल्प हो जाती है और अयुक्त मनसा सदा और मन से जुड़ा हुआ नहीं है अर्थात जीवात्मा मन से कब जुड़ेगा जब बुद्धि उस पर नियंत्रण रखे लगाम उसके हाथ में हो तो ऐसा जीवात्मा जो कि बुद्धि जिसकी ठीक न हो और मन से भी जो अयुक्त है जुड़ा हुआ नहीं है मन जिसके नियंत्रण में नहीं है तो क्या परिणाम निकलता है उसका तो यस तो अभिज्ञान वान भवती सदा तस्य इंद्रियाणी अवश्यानि वश्य और अवश्य अवश्य हम लोग बहुत बोलते हैं व्यवहार में ये कार्य मैं अवश्य करूंगा यहाँ भी अवश्य शब्द आ रहा है तो अवश्य का अर्थ आपको तब समझ में आएगा जबकि वश्य का अर्थ समझ में आ जाए तो वश्य कैसे कहते हैं वश में होने हो योग्य जो वश में आ सके अब इसको उल्टा कर दीजिए अवश्य जो वश में नहीं आ, आ सकता तो हम अवश्य का कहां प्रयोग करते हैं कि जब वश में न रहे अर्थात करना ही है उसको अब तो वहां अवश्य का प्रयोग करते हैं तो तस्य इंद्रियाणी अवश्य नहीं उसकी इंद्रिया अवश्य हो जाती हैं तो क्या अर्थ हुआ इसका जरूर हो जाती हैं वश में न होने वाली हो जाती है जो वश में नहीं रहती ऐसी इंद्रियां बन जाएंगी क्यों मन से संबंध रहा नहीं और बुद्धि भी हमारी उत्कृष्ट नहीं है तो तस्य इंद्रियाणी अवश्यणी दुष्टाश्वा सारथे है उपमा दी कि उस सारथी के समान कौन सा सारथी जिसके घोड़े दुष्ट बन जाते हैं दुष्टाश्वा सारथे है और इसी को यदि हम विपरीत कर दें तो अगला श्लोक बनता है कि यस्तु विज्ञानवान युक्त न मनसा सदा वहां था अयुक्त और यहां हो गया युक्त युक्त न मनसा सदा और वहां हमने बोला तस्य इंद्रियाणी अवश्यानि अब यहां क्या बोलेंगे तस्य तस् वश्यानि वहां था दुष्टाश्व इव सारथे यहां बन जाएगा सदस्वा सारथी है अर्थात जो विज्ञानवान है जिसकी बुद्धि उत्कृष्ट है और मन जिसके नियंत्रण में है युक्त मनसा सदा तस्य इंद्रियाणी वश्यानि, उसकी इंद्रियां उसकी वश में रहेंगी अब उसके लिए कहीं भी पथभ्रष्ट होने का अवसर नहीं मिलेगा जैसे उत्तम सारथी उत्तम घोड़ों वाला सारथी और जहां चाहता है वहां अपने घोड़ों को रथ को ले जाता है उसी प्रकार से यह आत्मा भी अपने गंतव्य तक बहुत सरलता से बिना कष्ट के पहुंच सकता है आगे कहा कि यस्तु अविज्ञानवान भवती अमनस्क सदा शुचि न स तत्पम आपनोती संसारम चाधिगछति एक और बात बताई यहाँ पर कि हमारी जो यात्रा चल रही है और जो गंतव्य हमारा है जब वह प्राप्त नहीं होता है तो क्या स्थिति बनती है तो पहली बात तो हमारे अंदर ज्ञान की कमी होती है अज्ञानता अधिक मात्रा में होती है तो यस्तु अविज्ञानवान अभिज्ञानवान भवती अमनस्क मन भी हमारे नियंत्रण में नहीं है तो क्या अवस्था बनेगी सदा अशुचि ही हमारा अंतकरण अर्थात ये सारे करणों का जो समूह है ये अशुचि ही अपवित्र बना रहता है अपवित्र का तात्पर्य जो विद्या जो अविद्या रूपी गंदगी है अविद्या को मल कहा गया है इस अविद्या रूपी गंदगी से वो गंदा है अपवित्र है किसी बाह्य गंदगी से नहीं तो सदा अशुचि और न स तत्पदम आपनोती अब वह उस पद को पद किसे कहते हैं प्राप्त करने योग्य जिसको हमें प्राप्त करना है जो हमारा लक्ष्य है उस पद को वह प्राप्त नहीं कर पाता है न स तत्पदम आपनोती संसारम चाधिग और कहाँ प्राप्त होता है फिर वो संसार को संसार का तात्पर्य यहाँ पर जन्म मरण का जो चक्र चल रहा है हमारा वह उसको प्राप्त होता रहता है और जैसा हम देख ही रहे हैं प्रायः करके क्योंकि जन्म होने का अर्थ ही यही है कि हमने अपने रथ का ठीक प्रकार से प्रयोग नहीं किया नहीं तो एक बार जब रथ से निकल गए बाहर फिर दोबारा रथ क्यों मिला हम कहीं यात्रा कर रहे हैं और जहाँ जाना है वहाँ तक पहुँच नहीं पाए गाड़ी बीच में खराब हो गई दूसरी गाड़ी पकड़ेंगे अर्थात जब तक लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाएंगे तब तक वाहन हमारे बदलते रहते हैं और वाहनों का लगातार बदलते रहना बार बार बदलना इसी का अर्थ होता है कि संसार को प्राप्त होना संसारम चाधिक्षति और यस्तु विज्ञानवान भवति स मनस्क सदा शुचि स तो तत्पदम आपनोति यस्मा भूयो न जायते उसी श्लोक का उल्टा हो गया अब ये कि जो विज्ञानवान होता है यथार्थ ज्ञान से परिपूर्ण होता है और समनस्क जिसका मन भी जिसके नियंत्रण में है सदा शुचि ही और जो विद्या से पवित्र बना रहता है सतु तो तत्पदम आपनोती वह उस पद को प्राप्त कर लेता है यस्मा भूयो न जायते जहाँ से फिर वह पुनः उत्पन्न नहीं होता अब यहां जो श्लोक में आ रहा है यस्मात भूयो न जायते इस शब्द को लेकर के बहुत से लोगों ने ये समझ लिया कि एक बार मुक्ति मिलने के बाद अर्थात परमात्मा को प्राप्त करने के बाद जीवात्मा का फिर कभी भी जन्म नहीं होता अर्थात उसको शरीर नहीं मिलता लेकिन यहाँ इसका ये अर्थ नहीं है आगे मुंडको परिषद में एक श्लोक आएगा कि जहां यह कहा है कि वेदांत विज्ञान सन्यास सुनिश्चित संगा शुद्ध सत्ता ब्रह्म लोकेशु परांत काले पराममृता परिमुच्य सर्वे महर्षि दयानंद ने इसका अर्थ करते हुए लिखा है कि यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करके और योगाभ्यास के द्वारा चित्त को शुद्ध करके यह जीवात्मा उस ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है और उस ब्रह्मलोक में ते ब्रह्मलोक के परांत काले परांत काल में परांत काल तक रहता हुआ परामृतात् परिमुच्यंती सर्वे उस परामृत से भी सारे व्यक्ति सारे जीवात्मा वापस छूट करके फिर आते हैं क्योंकि यहाँ जब कभी समय का अधिक वर्णन किया जाए समय की मात्रा बहुत अधिक बताई जाए तो उस अवस्था में ऐसा लगता है कि सदा के लिए ऐसा हो रहा है जैसे एक लौकिक उदाहरण ले लें कि कोई व्यक्ति कहीं सर्विस कर रहा है प्राइवेट कंपनी में कुछ वर्षों के लिए और कहीं कहीं तो दिन के हिसाब से भी होता है कार्य दिन के हिसाब से मजदूरी चल रही है कहीं कुछ वर्षों के लिए लग गई तो क्या कहा जाता है कि अभी हमारी नौकरी अभी हमारी सर्विस अभी अस्थाई है स्थाई नहीं है और जब कहीं सरकारी सर्विस लग जाती है तो क्या बोलते हैं स्थाई लग गई परमानेंट नौकरी लग गई है परमानेंट सर्विस हो गई क्या हो गई परमानेंट वो सारी आयु के लिए हो गई जो उनका नियम है अट्ठावन वर्ष 60 वर्ष बासठ वर्ष कुछ देशों में 70 वर्ष भी है अलग अलग जैसे नियम है उस नियम के आधार पर उतने समय से पूर्व उसकी नौकरी नहीं छूटेगी और व्यवहार में क्या बोल दिया स्थायी नौकरी लग गई परमानेंट लग गई अर्थात जितनी अवधि है उतनी अवधि के बीच में न आना इसको हम स्थाई शब्द से बोल देते हैं ऐसे यहां के हैं असमात भूयो न जाएते जहां जाकर के फिर नहीं लौटता अर्थात मध्य में नहीं लौटता उसके मध्य में आना नहीं होगा अब वो काल कितना है पीछे भी कई बार चर्चाएं हो चुकी हैं पुनः स्मरण के लिए चर्चा कर लेते हैं कि हम जो काल की गणना करते हैं छोटे से लेकर के हम सूक्ष्म से लेकर के बड़े बड़े कालों को शब्द हमने दिए हैं व्यवहार में बोलते हैं यदि हम मिनट को ले लें एक क्षण को ले लें उससे मिनट बन जाता है उससे फिर घंटा बन जाएगा और फिर दिन रात बन जाते हैं बारह घंटे का दिन बारह घंटे की रात आधा आधा कर लें और दोनों को मिलाकर के हम दिन बोल देते हैं और यही दिन जब पंद्रह आ जाते हैं तो हम एक पक्ष बोल देते हैं उसको उसका भी एक नाम दे दिया ये सब काल के ही तो नाम है और दो पक्षों को मिला के मास बन गया और छह मासों को मिला करके अब बताइए क्या बोलेंगे अलग शब्द है उसके लिए अयन उसको बोलते हैं अयन आपने सुना होगा सूर्य दक्षिणायन उत्तरायण बोलते हैं? तो एक अयन में वो चाहे उत्तर के अयन में हो या दक्षिण के अयन में हो कितने काल तक रहता है सूर्य छह मास रहता है अयन बोल दिया और दोनों दो अयनों को मिला दें तो वर्ष बन जाता है और ऐसे ही हम इन वर्षों को जब बढ़ाते हैं आगे इनको और अधिक मात्रा में बोलना होता है तो फिर हम युग शब्द का व्यवहार करते हैं अर्थात यही वर्ष जब चार लाख बत्तीस हजार वर्ष हो जाते हैं तो उसे बोलते हैं कलयुग और इसी को दुगना कर दें तो द्वापर बन जाएगा इसी को तिगुना कर दें, अर्थात कलयुग के ही समय को तिगुना कर दें, तो क्या बनेगा त्रेता बनेगा और कलयुग के ही समय को चार गुना कर दें, तो सतय बनेगा तो चारों युगों का काल क्या हुआ कलयुग का काल का दस गुना दस हो गया ना दस बन जाएगा तो दस यानी कि चार लाख बत्तीस हजार को दस से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा तैतालीस लाख बीस हजार वर्ष इन इतने समय का क्या हो गया ये चतुर युग यह भी एक नाम हो गया इसको महायुग शब्द से भी बोलते हैं अर्थात महायुग का तात्पर्य तैतालीस लाख बीस हजार वर्ष अब इसके आगे और चले तो तो ये चारों युग जब इकहत्तर बार आ जाते हैं तो इसका भी एक नाम रखा गया और वो नाम क्या है मनवंतर इकहत्तर चतुर्युगो अर्थात तैतालीस लाख बीस हजार वर्ष जब इकहत्तर बार घूम जाएंगे तो इसको मनवंतर बोलेंगे अब और आगे बढ़ें तो और आगे बढ़ें तो यही मनवंतर जब चौदह बन जाते हैं चौदह बार यानी पहला मनवंतर दूसरा मनवंतर होते होते चौदह मनवंतर हो जाएंगे तो एक सृष्टिकाल बन जाता है और जो बैठता है चार अरब 32 करोड़ वर्ष का ये एक सृष्टि का काल है और ये सृष्टि का काल ये परमात्मा का एक दिन कहलाता है हमारे लिए तो बहुत लंबा काल हो गया ये एक सृष्टि का काल परमात्मा का एक दिन अब हम इतना ही प्रलय का काल जोड़ ले इसमें क्योंकि जब ये दिन है तो रात्रि भी होगी तो रात्रि भी इतने ही काल की अर्थात प्रलय भी इतने ही काल की चार अरब बत्तीस करोड़ वर्ष की प्रलय भी हो गई और दोनों मिलाकर कितना बन गया ये आठ अरब चौसठ करोड़ इतने काल का परमात्मा का एक दिन हुआ और परमात्मा के पास अर्थात परमात्मा का आनंद भोगने के लिए जो समय मिलेगा हमें वो कितना मिलेगा देखो हम जब बंधन में होते हैं तो मनुष्य की आयु हम अनेक मंत्र हम बोलते हैं जीवे में शरद शतम सौ वर्ष मानकर चलते हैं यद्यपि औसत देखें तो कमी निकलता है लेकिन सौ वर्ष मान के चलते हैं तो बंधन का समय हमारा सौ वर्ष का और ये मानुष वर्ष सौ वर्ष हुए लेकिन जब परमात्मा का आनंद हम भोगेंगे क्योंकि बंधन में जो हम सौ वर्ष रह रहे हैं यह हम अपनी गणना से करेंगे सौ वर्ष मानेंगे लेकिन परमात्मा के जब आनंद को ग्रहण करेंगे और वहां भी हमें सौ वर्ष रहना है परमात्मा का आनंद भी हमें सौ वर्ष ही भोगना है तो परमात्मा का आनंद सौ वर्ष भोगेंगे तो परमात्मा के सौ वर्ष माने जाएंगे वहां वो वहां परमात्मा के सौ वर्ष का जितना काल बनेगा वो हमारे आनंद भोगने का काल बनेगा तो परमात्मा का हमने एक दिन जब बना लिया अर्थात 8 अरब 64 करोड़ वर्ष का एक दिन हुआ है ये एक वर्ष नहीं अब हमें वर्ष बनाना हो इसको तो 360 360 जब ये बनेंगे अर्थात 360 बार जब ये सृष्टि और प्रलय लगातार होते रहेंगे तो परमात्मा का क्या बना एक वर्ष बना है ये और रहना कितना है हमें 100 वर्ष तो अब जाकर के यहां पर हम सौ से गुणा करेंगे तो ये सृष्टि और प्रलय का चक्र 36,000 बार तक हो जाता है ये काल कितना लग रहा है आपको कल्पना में नहीं आएगा इतना लंबा काल है तो इतना लंबा काल है इसलिए कह दिया गया कि वहां से लौट करके नहीं आते ऐसी मान्यता फैल गई है समाज में लेकिन उपनिषदकार कहते हैं मुंडोपनिषदार कि उसके बीच में लौट करके नहीं आता है मध्य में आ जाए ये संभव ही नहीं है क्योंकि वह समय ही ऐसा है तो इस तरह से यहां जो हमने कठोपनिषद में देखा कि यस्माद् भूयो न जाएते यहाँ यही तात्पर्य है इसका कि इतने काल में परमात्मा पुनः उत्पन्न नहीं होता है तो मुख्य यमाचार्य ने नचिकेता के लिए जो बिंदु बताए कि हम इस शरीर को रथ मान करके वाहन मान कर के और वाहन के रूप में ही प्रयोग करें इसमें अपनत्व न बना लें इसमें राग उत्पन्न न कर लें और इसका उपयोग किस कार्य के लिए करना है कौन से पद को प्राप्त करने के लिए करना है हमारी क्रियाएं हमारे व्यवहार सब उसी प्रकार के होने चाहिए क्योंकि अंत में जो निर्देश दिया कि अस्मात भूयो न जाए हमें वही स्थिति लानी है क्योंकि हम सभी दुख से छूटना चाहते हैं और दुख से छूटने के लिए ही परमात्मा ने ये वाहन बनाकर के हमें दिया तो यथार्थ ज्ञान का प्रयोग करते हुए और सारथी को उत्तम बनाते हुए मन पर नियंत्रण करते हुए हम उस लक्ष्य को सरलता से प्राप्त कर सकते हैं इतना ही कह करके आज विराम देते हैं ओम शम